जिज्ञासा मनोनिग्रह का नाम ही शम है जब शम से ही मन शांत हो जाता है तो आगे समाधान के अभ्यास की क्या आवश्यकता है समाधान भाष्यकार भगवान कहते हैं कि शम से मन शांत तो हो जाता है पर शांत मन को किसी लक्ष्य में लगाना पड़ेगा अन्यथा वह कब तक शांत रहेगा किसी लक्ष्य में न लगाने पर फिर चंचल हो जाएगा अतः अच्छा श्रम के बाद समाधान के अभ्यास की भी आवश्यकता पड़ती है समाधान का लक्ष्य विवेक चूड़ामणी में बताया गया है सर्वदा स्थापनं बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा तत्समाधान मित्युकम न तो चित्त लालनम वेदांत की साधना ऐसी नहीं है कि घंटा दो घंटा कर ले, यह तो सतत साधना है बुद्धि को निरंतर अपने शुद्ध स्वरूप में केंद्रित करना पड़ेगा तभी उसकी अनुभूति होगी अन्यथा नहीं सभी अभी तो मैं कहते ही बुद्धि झट से शरीर में आ जाती है बहुत से लोग समझते हैं कि हमारी अनुकूलता है मन प्रसन्न है तो यही समाधान है परंतु इस प्रकार के से चित्त के लालन का नाम समाधान नहीं है आपके बुद्धि निरंतर लक्ष्य में केंद्रित रहे जरा भी इधर उधर न जाए वही समाधान है आपकी दृष्टि निरंतर पर्दे में केंद्रित रहे चित्त में कहीं टीक न जाए इसी प्रकार की सावधानी यहाँ अपेक्षित है मन जब शांत होगा तभी आप उसे लक्ष्य में लगा सकते हैं अतः श्रम के बाद में ही समाधान हो सकता है और वह आवश्यक भी है जिज्ञासा तितिक्षा का क्या अर्थ है इसको जीवन में में कैसे लाए? समाधान तितिक्षा का अर्थ है मन में खेद हुए बिना सुख को दुखदाह आगमा पायीन और नित्यास्थान तितिक्ष इंद्रिय और विषय के सहयोग से कभी सुख मालूम होता है तो कभी दुख कभी ठंड लगी तो अग्नि प्रिय मालूम होती है गर्मी हो तो वही दुख देने लगती है ठंडी गर्मी सुख दुख भूख प्यास मान अपमान इनको सह लेना चाहिए किस प्रकार सह लेना चाहिए जैसे आपके घर पर कोई अतिथि आ जाता है तो सह लेते हो कि एक दिन के लिए अपना बिस्तर भी दे देते हो और उसका स्वागत करते हो क्योंकि जानते हो यह चला जाएगा रहने वाला नहीं है इसी प्रकार ये शीत और उष्ण भी आने जाने वाले हैं रहने वाले नहीं है एक बार एक महात्मा बारह बंकी के आश्रम में आए उस समय बड़ी ठंड पड़ रही थी महात्मा का नियम था कंबल गद्दा रजाई का प्रयोग नहीं करना चादर आदि से ही निर्वाह कर लिया करते थे अधिक ठंडी लगने पर पुआल में जाकर लेट जाते थे एक दिन हमने कहा स्वामी जी एक कंबल ले लो ठंडी बहुत है उन्होंने पूछा स्वामी जी ये ठंडी कब तक रहेगी हमने कहा शिवरात्रि तक तो चली जाएगी वे बोले जब यह चली ही जाएगी तो कंबल क्यों रखें कहने का तात्पर्य है कि साधक यही विचार करे कि जो भी कष्ट आया है वह चला ही जाएगा तो उसमें दुखी क्यों होना ऐसा करते करते प्रतीक्षा दृढ़ हो जाएगी जिज्ञासा भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति सरल मार्ग है अथवा योग दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है समाधान यह तो साधक पर निर्भर करता है साधक की अपनी रुचि अपनी योग्यता होती है किसी को योग करना सरल होता है और भक्ति करना कठिन लगता है किसी अन्य को भक्ति सरल लगती है जब करना सहज लगता है पर योग करना कठिन मालूम होता है सरलता कठिनता का हेतु भक्ति या योग मार्ग में नहीं है सरलता या कठिनता का हेतु आपके अंदर के संस्कारों में है जिसमें आपकी रुचि होती है वह आपको सरल लगता है और जिसमें रुचि नहीं होती वह कठिन हो जाता है यह सब पूर्व संस्कारों के अनुसार ही हुआ करता है किसी साधक का पूर्व संसार संस्कार वेदांत के विचार का है वह तदनुसार उसी में लगेगा पूर्वाभ्यासे नई वियते जबसोपिश पूर्वजन्म का अभ्यास साधक को जबरदस्ती साधना विशेष में लगा देता है उसी प्रकार के गुरु अच्छे लगते हैं और उसी प्रकार के साधन मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है अतः कठिन सरल श्रेष्ठ कमजोर की कोई बात नहीं है आपको जो पट जाए वही आपके लिए श्रेष्ठ है दूसरे के लिए वही श्रेष्ठ हो यह जरूरी नहीं है अपना गुरु सबके लिए श्रेष्ठ है जैसे प्रत्येक स्त्री के लिए उसका पति सर्वोत्तम है क्योंकि उसी के साथ इसका यह लोक और परलोक का संबंध है इसी प्रकार अपनी साधना अपना गुरु ये सब पूर्व के संस्कारों के अनुसार होते हैं इसीलिए श्रेष्ठता का निर्धारण इस प्रकार नहीं हो सकता